श्रीवृंदाबनीकृतया मुन गांगसंगम श्रीराधामुकुंदयुगल तद हम योत्त प्रवेश मम वाच मीमा पिषुक्ता संजीवयत स्वध अन्या हस्तचरणश्रवण्वगाषाभ्यं वसुदेवसुतूरमर्दनम देवी परमानंद श्रीकृष्ण वंदे जगदुरु वागी वदने लीस यदि तृशिहम भजे आराम आरामकृक्षाण विरामस सकलापदा अभिरामस्त्रोकायुखिलश्रुतिसारेकमध्यामदीपमतीर्षता ती संसारिण करुणया गुहियम पुराणगु तम व्यासूनुयाम गुरु मुनी नाराण नमस्कृत नर चनोत्तम देवी स्रस्वतीय मुदीर सीता सीतानाथसमंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम पांछाकुभ्युुभ्य पतितानां भ्यो वैष्णवे नमो नमः नम वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम <coughs> निगमकल्पतरोर्गल फल सुख मुखादमृतद्रवसंुतवत रसमल मुहु रु विभा का श्रीवृंदवन बिहारी सुवाचित संप्रश्न संदृष्ट विप्राण रो महर्षो महर्षण प्रतिपूज्य वचस्तेषा प्रभक्तुम उपचक्र में श्रीमदभागवत की कथा आरंभ हो रही है पहली अध्याय के ही प्रश्न है मरा श्रेय क्या है एक होता है श्रेय एक होता है प्रेम जो आज अच्छा लगे और कल ना अच्छा लगे उसका नाम प्रे जो आज भी अच्छा लग रहा है कल भी अच्छा लगा था और कल भी अच्छा लगेगा उसका नाम श्रेय जिसमें विकृति न आवे वो श्रेय है और जिसमें काल पाकर के समय पाकर के मन पाकर के विकृति आ जाए उसका नाम प्रेय किन श्रेय शास्त्रों का सार क्या है शास्त्रों का निचोड़ क्या है और ठाकुर के अवतार का कारण क्या है और अवतार लेके कर्म क्या करते हैं उनके अवतार कितने हैं और कौन कौन से हैं? और उनके जाने के बाद धर्म किनकी शरण में गया ये छह प्रश्न है पहली अध्याय उसका उत्तर श्री व्यास महाराज कह रहे हैं सूजी देने के लिए तैयार हुआ संप्रश्न संघता प्रश्न तो वह है जो सुनने के साथ मन में गुदगुदी पैदा करती है प्रश्न में रोमांच कंठकित हो जाए शरीर प्रियतम का स्मरण हो जाए आंखें आंखों में आंसू समुच्छलित हो जाए इसका नाम प्रश्न सम प्रश्न संघिष्ट इस संघिष्ट की व्याख्या मैंने किए गए सम्रश्न असंप्रश्न ये संप्रश्न है और ये संघिष्ट का स्वरूप है विप्राणाम ये विप्र है महाराज विप्र का मतलब क्या होता है जो भर दे उसका नाम विप्र है जो खाली को रीते को परिपूर्ण कर दे उसका नाम विप्र है प्रण भी उपसर्गे उसी का नाम विप्र है जो अच्छी तरह से भर दे इसका नाम विप्र है आत्मान विशेषेण वक्तारम भक्तिया पूरा अपने भक्ति भक्तिपूर्ण प्रश्न से सौनकाधिक महात्माओं ने सूद जी महाराज के हृदय को प्रेम से भर दिया एतावता विप्रा सूद जी महाराज में अगर कोई शक्ति की कमी भी थी तो अज्ञान ध्वान्त विध्वंस को इस आशीर्वाद से उनको सर्वथा परिपूरित कर दिया एतावता विप्रा विप्राणाम रौमहर्षि सूत नहीं कहा उग्र नहीं कहा रौमहर्षिणी कहा जिसके भगवत भक्तुद्रेग से जिसके रोम हमेशा खड़े रहते हैं उसका नाम रोमहर्षण है और उस रोमहर्षण का त्र नौ महर्षणी है रो महर्षण से अपतमानर्षणी दासरथिवत ये रउ महर्षणी रामजी प्रश्न सुनकर के ही इनके रोए खड़े हो गए आगे कहने में तो मरद गजब धारेंगे जाएंगे रउ महर्षणी प्रति पूज्य वचस्ते शाम प्रश्न का अभिनंदन करना चाहिए प्रश्न को नहीं चाहिए अरे बैठो बैठो बैठ बदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्य दृश्यते, अभागा भी बना रहा है पृष्ठ भी कर रहा है डांड भी रहा है बांध भी दिया है तलवार लेके मारने के लिए भी तैयार है लेकिन हाहा हा, हा, हा पहला आपकी आंखों में आंसू समुचित हो गए कि मेरे ठाकुर के विषय में पूछ तो रहा है कि वो आंखों में आंसू कहा सवई बलम बलिचा परेशा परे वरे भी स्थिर जंगमाए ब्रह्मा दू ये नवशम प्रणीता अवकाश मिलेगा तो आगे व्याख्या अच्छा करेंगे प्रहलाद चरित्र में आएंगे प्रति पूज्य वचस्ते प्रश्न का अभिनंदन किया है सूजी महाराज ने अप्रवक्तुम उपचक्रमें सूतवाच सूजी महाराज अब स्वतंत्र रूपेण पुनः अपने गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं यम इं प्रव्रजनुपेतमेतृत्यं दूर कातरयाजुहायतरिदु तम सर्वूतहृदय मुन तो युभा वंदना तो किया मन नहीं भरा श्री सुखदेव जी महाराज की सूद जी महाराज के गुरु सुखदेव जी महाराज गुरुदेव की वंदना किया मन नहीं भरा फिर शुरू कर दिया वंदना युभाव श्रुति सारे कम अध्यात्मदीप अध्यात्म दीपम अध्यात्म अति तिथिर्षताम संसारी करुण करुणया पुराण गुहियम तम व्यासूनुम उपयामी गुरु मुनिनाम मुनि गुरुम उपयामी पहले तो वंदना किया है अब उपयामी कह रहे हैं पहले की वंदना में इसमें तो फर्क है पहले कहा मुनि मुनिम आनतोस्मी मुनिम आनतोस्मी मुनि को मैं आनत कर रहा हूं आनंद की व्याख्या कल हो चुकी है मैं मुनि को आनत कर रहा हूं और अब कहते हैं उपया गुरु मुनि नाम पहले तो मुनि के चरणों की वंदना की सर्वांग भावे न, अब कहते हैं मुनी नाम गुरुम कुछ कमी मालूम पड़ी थी महाराज अब उसको सुधार रहे हैं मुनी नाम गुरुम न केवल या न तो अभी उपयामी अब मैं उनके चरणों के पास बैठ रहा हूं उपयामी अब उनके चरणों के पास बैठ रहा हूं चरणों के पास बैठ करके उन मंगलमय चरणों से जो विद्युत विद्युत किरण निकलेगी उससे अपने हृदय को कृतिकृत करूंगा और भगवान की मंगल में गाथा का दान करूंगा उपया कैसे हैं कि बड़े कारुणिक है माता जी बड़े कारुणिक अच्छा तुम्हारे ऊपर करुणा करते होंगे तुम क्योंकि तुम उनके शिष्य हो कहें नहीं नहीं नहीं अच्छा परीक्षित के ऊपर कृपा कर दिए होंगे वो भगवान से संबंधित था कैसी भी बात नहीं है संसारी नाम करुणया पुराण गुहियम निखिल विश्व का कल्याण करती है संत के हृदय में सारा संसार होता है संत सारी संसार को अपने हृदय में आश्रय लेता जिसमें वर्गवाद होगा वो संत नहीं होगा संत में वर्गवाद नहीं होता है नहीं संसारिणाम करुणया पुराण गुहियम उस पुराण गुहि में क्या है यस्वानुभाव स्वानुभाव अमखिलम सारा अनुभाव इसमें भर दिया है हमारा इस स्वानुभाव का अर्थ ऐसा भी करते हैं कि अपना सारा अनुभव प्रभाव इसमें भरा हुआ है लेकिन अगर ऐसा भी कर दिया जाए तो कुछ न नहीं रहा ऐसा भी कर दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है कि स्व कौन है राम जी संतों का स्व कोई दूसरा नहीं होता ठाकुरी होती है। तो स्व अनुभाव जो उनके स्व है उनका अनुभव इसमें परिपूर्णतया भरा हुआ है यह स्वुभाव अखिलेश श्रुति सारम संपूर्ण श्रुतियों का सार भूत श्रीमत भागवत है और अंधे हो गए हैं आंखों से कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है मोटे मोटे चश्मे लगाने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है घबराओ मत आपके लिए ऐसा दीपक तैयार किया है कि आपको दिखाई पड़ जाए कमरा झाखों के अंधे हुई कहीं तो दीपक किस काम आएगा कि वो दीपक आंधे के काम नहीं आता लेकिन ये दीपक अंधे के भी काम आता है क्योंकि ये अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षताम वो दीपक केवल भौतिक सुख देता है और ये दीपक भौतिक सुख देकर के आध्यात्मिक सुख भी देता है अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षताम कमोधम संसारी नाम करुण या पुराण गुहम तम व्यासून व्यास नंदन को हम नमस्कार कर रहे हैं व्यासून कहने का भाव दोबारा कि व्यास ने जीवन की साधना के परिणाम स्वरूप इनको पाया है व्यास ने बड़ी लंबी चौड़ी तपस्या तो की भगवान भूत भावन शंकर प्रसन्न हुए बरम्रू ही व्यास बरम ब्रू व्यास की आंखों में आंसू से हो गए मैंने भगवान नारद की प्रेरणा से अपने मन को शांति देने वाला संसार को विश्राम देने वाला एक महाग्रंथ का निर्माण किया लेकिन अभी तक मैंने किसी को पढ़ाया नहीं अभी तक मैंने किसी को नहीं पढ़ाया क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों अभी तक मुझे योग्य शिष्य नहीं मिल गौरीनाथ आप मेरे आराध्य हैं मैंने आपकी तपस्या की है आप मुझ पर प्रसन्न हैं लेकिन मैं आराध्य से नीचे उतार करके आपको अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ लेकिन यह करुणा तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा मैं तुमको शिष्य बनाना चाहता मैं तुमको भागवत पढ़ाना चाहता हूं तुम मेरे बेटी बन जाओ मेरे पुत्र बन जाओ गौरीनाथ मेरे पुत्र वै व्यास के जीवन के साधना के परिणाम स्वरूप भगवान भूतभावन भावन देवादिदेव महादेव परम काुणा वरुणालय श्री शंकर साक्षात श्री व्यास नंदन के रूप में सुक्रु क्यूम में अवतरित हुआ तम व्यासूनुम पी गुरु मुनी अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें लेकिन आगे चलिए नारायणम नमस्कृत नरं व नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम तथो जय हम श्री नारायण को नमस्कार कर रहे हैं हम नारायण को नमस्कार कर रहे हैं नारायण मने मने हो, नार पानी होता है नार बने पानी आपो नारा इति प्रोक्ता पानी जो पानी में जिसका घर हो उसका नाम है नारायण लेकिन भागवत के नारायण किस पानी में रहते हैं भागवत के नारायण क्षीर समुद्र के पानी में नहीं रहते भागवत के भागवत के नारायण किस पानी में रहते हैं हृदय में प्रेम की एक अग्नि जल सं संदिप्त होती है प्रज्वलित होती है और उस अग्नि से भाप बनता है आ उठती है और उस आह के रूप में आंखों से आंसू समुच्छलित होते हैं और उन आंसुओं के बीच में रहता है नारायण नारायणम नमस्कृत्य नरंज नरोम नरोम नर की वंदना है नर नारायण की देवी सरस्वती भगवती भास्वती श्री सरस्वती जी की वंदना है देवी सरस्वती भगवान की व्यास की वंदना है व्यासम तु जय मुदीर इतनी वंदना करके फिर जय कहना चाहिए जय मने श्रीमद भागवत का नाम जय है भारती जय जय किसको कहते हैं राम जी कि जय तिन संसारम इति जिससे संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ले उसका नाम है जय अथवा जिससे अविद्या के ऊपर जय प्राप्त कर ले उसका नाम जय जय मुदीर श्री महाराज कहते मुनय साधु पृष्टो हम भवदिर्लोक मंगलम ये कृत कृष्ण संप्रश्न ये नत्मा सुप्रसीदती मुनियों आप लोगों तो ने बहुत अच्छा प्रश्न किया मिस मेरे से ये प्रश्न केवल मेरा ही मंगल नहीं करेगा आप ही का मंगल नहीं करेगा ये तो सारे संसार का मंगल कर देगा लोक मंगल सवई पुंसा परो धर्म व्यक्ति साधक का सबसे बड़ा धर्म क्या है तो भक्ति अधोक्षजे अधोक्षद के चरणों में अधोक्षद के मंगल में चरण अर्विंद में जिसके द्वारा भक्ति हो वही धर्म धर्म और जो धर्म ठाकुर से अलग कर दे वो धर्म धर्म नहीं याद रहे वो कितना भी बढ़िया धर्म हो जो ठाकुर के चरणों से अलग कर दे खींच करके वो धर्म धर्म नहीं माना जाता सवई पुनसाम परो धर्म स्मृतियों के, के द्वारा जो अनुमोदित धर्म है वो तो धर्म है और श्रीमद भागवत के द्वारा अनुमोदित जो धर्म है वो है परंपरा सवई पूर्म य तो भक्ति अधोक्षजे अधोक्षज का अर्थ तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है एक काम का लेने ले जो अक्षज के नीचे है जो बैलगाड़ी के नीचे दबा पड़ा है उसका नाम है अधोक्षर बैलगाड़ी के नीचे पड़ा है उसका नाम अधोक्षज आगे आप सुनोगे दशम में कथा विस्तार लिखी तब राम जी ठाकुर हमारे बैलगाड़ी के नीचे हैं बैलगाड़ी ऊपर है दुनिया बैलगाड़ी के ऊपर चलती है और ठाकुर बैलगाड़ी के नीचे है इसीलिए उनका नाम अधोक्षज है अधोक्षज मने जो अक्षज नहीं अक्ष बने इंद्रिया तीत हैं उनका नाम भी अधोक्षदे लेकिन यहाँ पर शकट वाली बात बढ़िया मालूम पड़ती है भक्ति सवईाम पर शकट के नीचे आ सकता है तो आपके गोद में नहीं बैठ सकता है भगवती भक्ति योग प्रयोजिता भक्ति का ब्याह कर दो हो बढ़िया भक्ति का सुनप्रीता है।, है और उसमें प्रसर् लग गया है बढ़िया ब्याह कर दो खाली योग मत करो भक्ति का योग कर दो अच्छी तरह से हाँ? भक्ति भक्ति के आंचल में ठाकुर के आंचल को बांध दो गठजोड़ा कर दो बढ़िया हाँ? महाराज पुत्र पैदा हो जाएगा आपसे ठीक कह रहे हैं वो भक्ति तुरंत पुत्र पैदा करेगी दस महीने गर्भ में रखने की जरूरत नहीं है ये मेरा दावा है महाराज जी जो निवेदन कर रहा हूं वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित कहीं से खींच नहीं है कहीं से तान नहीं है मन की कल्पना नहीं है ग्रंथ कह रहा है जनयतिया विवाहान ये गठजोड़ा कर दो और वो भक्ति जब ठाकुर के चरणास्त्रिता हो जाएगी तो क्या होगा जनयतिया तो भक्ति तो ठाकुर के चरणों में रहेगी चरणास्त्रिता तो रहेगी महाराज मंत्री महोदय हम तो आपके बड़े भक्त हैं किसकी चरणास्त्रिता हुई भक्ति सेठ जी हम तो आपके भक्त हैं राजन हम आपके भक्त हैं भक्ति किसकी चरणास्था हुई सोचो ना ना ना, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनय तुरंत पैदा करेगी दस महीने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी क्या होगा आगे तुरंत पैदा कर दिया महाराज क्या हुआ जरा बताओ तो सही वैराग्यम ज्ञान जद है दो बेटे आ गए महाराज भगवान से गठजोड़ा हुआ दो बेटे तुरंत आ गए एक का नाम वैराग्य है और एक का नाम ज्ञान है एक बेटा बाप के ऊपर गया एक बेटा मां के ऊपर गया है वाँ, वाँ। एक बेटा बाप के ऊपर गया एक माँ के ऊपर गया मां के ऊपर गया उसका नाम वैराग्य है भक्ति के ऊपर गया है और जो बाप के ऊपर गया उसका नाम ज्ञान है के ऊपर जो, तो जो बाप के ऊपर बच्चा गया उसका नाम माँ जो ज्ञान जो मां के ऊपर गया उसका नाम वही रातिम वही केवल अच्छी तरह से धर्म किया महाराज काला पड़ गया सब चेहरा काला पड़ गया हाथ काले पड़ गए सब कुछ हो गया खुद धर्माचरण कर रहे हैं लेकिन ठाकुर के चरणों में प्रेम नहीं हुआ ठाकुर के चरणों में रति नहीं हुई तो केवल परिश्रम है उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं रखना चाहते है इसलिए तस्माद एक न सा, भगवान सांपति श्रोतव्य कीर्तिव्य इसलिए एक मन से ही महाराज मन कोई इधर उधर मत जाने दो हम तो कुछ इधर भी रहेंगे कुछ उधर भी रहेंगे है? कहते हो ना कुछ इधर के रहे कुछ उधर के रहे न इधर के रहे न उधर के रहे महाराज जो एक न मनसा जो तो एक मन मन की मन की आए महाराज उधो जी ये कर लो वो कर लो वैसा साधन है वैसा साधन है उदो मनन भयो दस बीस एक सो गयो श्याम संग धै ईश उदो मनन भयो दस बीस तस्मात एक न मनसा भगवान सात्वताम पति उन्हीं को स्रोतव्य कह सुर इनकी लेगे कीर्तन दूसरी की करना खाएंगे तुम्हारे यहां रहेंगे उनके यहां तुम किसी के नहीं गधा ने घर का नगाड़ा कर स्रोतव्य तुम तुम पुंशली हो गए पुंश्चली हो गए तुम सुंदर नहीं हो कीर्ति कीर्तिव्य कि यह उसी का पूजन उसी का ध्यान उसी का कीर्तन उसी का भगवान बड़े कृपालु हैं राम जी हमारे ठाकुर इतने कृपालु हैं सीताराम जी की वो अवतार लेते हैं महाराज हाँ अगर आप ऐसे बन जाओ तो ठाकुर एक नहीं महाराज अवतार लेते कितने अवतार लेते हैं कि ये तो हम नहीं कह सकते धूल पृथ्वी के धूलकणों की गणना तो संभव है लेकिन ठाकुर के अवतार की गणना संभव नहीं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुन बहुविधि सब संता हमारे मध्या से संत लोग कहने लगे महाराज रामायण की चौपाई आज एक भी नहीं आई थी कल से आएगी लेकिन भूल जाऊं तो मेरी बात मुझे मत देना हरि अनंत भगवान के अवतारों का परिगणन हो नहीं सकता भगवान किस लिए आते हैं अवतार हे तुझे ही होई कहीं जाई न सोई भगवान के अनेक अवतार है महाराज महदाधी महादादी तत्वों को स्वीकार करके भगवान ने पौरुष रूप स्वीकार किया महतत्व तीन प्रकार का अहंकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको स्वीकार ही महादादी इनको स्वीकार करके जगृह पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी सोडस कला का स्वरूप है महाराज संभूतम सोडस कलम सोलह कला का स्वरूप है दस इंद्रिया एक मन पंच महाभूत ही सोडस कला है राम जी और सोडस कला क्या है कि स्त्री भू इला कीर्ति कांति लीला अविद्या विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रभु सत्या ईशाना अनुग्रह ये सोलह कलाएं हैं संभूतम षोडश कलम आद संसार की सुख लिखी के लिए राम जी भगवान का वो दिव्य मंगलमय स्वरूप कारण जल में शयन कर रहा है योग रिद्रा का विस्तार हुआ भगवान के इस मंगलमय स्वरूप में, में प्रत्येक लोगों की कल्पना है आगे सुनाई जाएगी प्रत्येक लोगों की कल्पना है भगवान का बड़ा मंगलमय स्वरूप है महाराज हजारों हजारों हजारों सी चरण कमल हजारों हजारों भुजाएं हजारों मुख हजारों मस्तक हजारों श्रवण हजारों आखें हजारों नासिका हजारों कुंडल हजा, हजारों मुकुट इस प्रकार से अंद हजार का मतलब क्या होता है सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाद की भाष्य में प्रश्न आता है हु? कि क्या इस शास्त्र शास्त्र का मतलब ब्रह्म के ब्रह्म सहस्त्र है और सहस्त्राक्ष भी है तो हजार सिर है हजार ही आंखें तो काना है क्या अरे भाई एक आंख में एक सिर में दो आंखें तो होंगी यदि चेत शहस्त्र शीर्षा तरी सहस्त्राक्षव कथक ऐसा प्रश्न आता है शहस्त्र सहस्त्र पादेव कथक सहस्त्र ही चरण क्यों लंगड़ा है क्या हजार भुजाए क्यों क्या लूला है क्या ये सब क्यों तो वहां पर भाष्यकार कहते हैं सहस्त्रोनवाचक यहां पर सहस्त्र शब्द जो अनंत वाचक है सहस्त्र से हजार बतलेना अनंत भुजाएं हैं महाराज अनंत भुजाएं हैं है? अनंत भुजाओं से भक्तों का परिरक्षण करता है अनंत आंखों से भक्तों को देखता है ऐसे भगवान ये महाराज ये जो भगवान का नारायण स्वरूप है महानारायण का स्वरूप है ये भगवान का जो महानारायण का स्वरूप है महाविष्णु अति का स्वरूप है ये स्वरूप जो है इन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं हमारा सारे अवतार जैसे गंगा जी से नाना प्रकार की नहरें निकल जाए सारे अवतार इन्हीं से निकलते हैं ताना अवताराणाम ना निधानम बीजम अव्ययम प्रधानतः उनमें अवतार माने जाते हैं और ये शीमत भाग वो चौबीस अवतारों की गाथा है ये पूरी शीमत भाग वो चौबीस अवतारों की गाथा है आगे समय समय पर हम आपको अवतारों की बात बताते रहेंगे अभी केवल नाम सुनने सूची आप पहला अवतार सनक सदर सनत कुमार सनातन के रूप में हुआ दूसरा अवतार रामजी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बराह के रूप में हुआ तीसरा अवतार भक्त शास्त्र का विस्तार करने के लिए श्री नारक की रूप में हुआ चौथा अवतार महाराज संसार के कल्याण के लिए कठोर तपस्या करने के लिए नर नारायण का हुआ सांख्य योग का उपदेश करने के लिए कपिल भगवान का अवतार हुआ और रामजी अमर आनुक्षिकी विद्या का उपदेश करने के लिए दत्तात्रेय महाराज का अवतार हुआ और आगे महाराज ज्ञ भगवान का अवतार हुआ ऋषभ भगवान का अवतार हुआ महाराज पृथ्वी आए भगवान का हुआ हुआ है हुआ है और मत्स्या जी अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट होते हैं तब धन्वंतरी के रूप में आते हैं और उस अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए ठाकुर का मोहिनी स्वरूप होता है भक्त का संरक्षण करने के लिए ठाकुर नृसिंग रूप में अवतरित होते हैं राम जी भक्त का कल्याण करने के लिए ठाकुर बामन रूप में आते हैं ये सब जो मैं कह रहा हूं इन शब्दों की व्याख्या करूंगा और राम जी इसके बाद भगवान परशुराम के रूप में आते हैं और उसके बाद अपना चरित्र गान करने के लिए व्यास के रूप में आते हैं और फिर सारे संसार सारे गुमराह संसार को जो पथक हो गया है मार्ग भ्रष्ट हो गया है सारी सारी भ्रष्टता जिनमें आ गई है उस सारी भ्रष्टता की आपाकृति हो जाए और उसके जीवन में सारे सदगुण आ जाएं जाए भगवान दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन रघुनंदन भक्त और चंदन श्री राम के रूप में आते हैं और उसके बाद लोगों के शुष्क हृदय को लोगों के शुष्क हृदय को सरस बनाने के लिए ठाकुर कृष्ण बलराम के रूप में आते हैं और फिर वेद की मर्यादाओं का उल्लंघन न हो इसलिए चाहे वेद की निंदा ही क्यों न करनी पड़े वेद की मर्यादा मैं ध्यान देना वेद की मर्यादाओं का उल्लंघन न हो चाहे मुझे कुछ